ऐसी ते कुछ संदेह नहीं उत्तम अभिलाषा तुम्हारी है नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी है छिपकर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष वो उठे अपनाओगी बस इसे स्वयं वर में सीता मन चितावर तुम पाओगी सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान राजकुमारों की कथा सुनिए अब दर ध्यान फुलवारी वाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को रघुनंदन ने सच्चे मन से तब हाल सुनाया रघुवर को गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है हे दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा है इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल साय संध्या को चले सूर्य वंश के लाल पाची दिश निकला चंद्र देव वसुधा को सुधा दान करने मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने हो चुका प्रभाकर का पूजन तो तनिक प्रकृति का पूजन हो संध्योपासन से निवृत्त हुए अब थोड़ा प्रेमोपासन हो दक्षिण देखो चंद्रमा है शोभा की खान किंतु सिया के सामने होता यह भी सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है नभ के मयंक में है कलंक वह निष्कलंक पृथ्वी पर है दिन में मलिन यह होता है वह आठो याम प्रकाशित है यह कमलों को दुख देता है वह सब को नित है ग्रस्ता है इसको राहु धर पर छाए तलकन पड़ती है जनित दिन घटता बढ़ता है वह सदा एक रस रहती है शोभित यह अधिक शरत में है वह सदरुत शोभा वाली है इसमें है सामलता उसमें उजियाली है उजियाली है, उज्याली है। नंगा यह नंगा है निर्भूषण है उसके नख सिक तक जीवर है उस सीता के वे दे के यह नहीं कदापि बराबर है इसमें बहुतेरे अवगुण है उसको सब गुण की खान कहो सीता को समझो मूल द्रव्य तो इसको ब्याज समान कहो इन्हीं विचारों में जबे जरासी बार गुरुसेवा में आ गए दोनों राजकुमार नित्य नियम अनुसार हे इसमें कर विश्राम प्रातः काल सुमित्र से फिर बोले श्री राम लक्ष्मण अरुणय लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रविचटा जगत पर छाई है चकवा चकवाचक सानंद हुए कमलों को भी सुखदाई है तब सोने वाले जाग उठे था गए उदासी तारों में बागों के कलिया चटक उठे चिड़िया भी चहकी डारों पर दखन बोले तभी कल सुने जवाब भ्राता से बढ़कर कर नहीं आपताप की बात यह सुख दुख दोनों देता है प्रभु सुख ही सुख के दायक है यह दिन भर जग का रक्षक है प्रभु आठों पर सहायक है इसका भी करता ग्रास असर प्रभु नाश खलों का करते हैं इसमें गर्मी ही गर्मी है रघुवर नरमी भी रखते हैं जैसे सूर्योदय होने से के झुंड मलीन न हुए जो नाथ आपके आने से सारा राजा बल ही न हुए भक्तों का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर है यदि चंद्र से बढ़कर है तो आप सूर्य से बढ़कर कर है जब हो चुका विनोद यह पूरा राधे श्याम नित्य नियम कर गुरु निकट आये लक्ष्मण राम उधर बावली सकी वह समय सुहाना जान लगी सुनाने सिया को उनके मन का गान जाने क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी आंखों में जाने क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी आंखों में परलोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी आंखों में जाने क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी आँखों में तुम मार भी सकते हो पल में तुम तार भी सकते हो पल में और अमृत दोनों का है भंडार तुम्हारी आंखों में जाने क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी आंखों में एक मूर्ति प्रकृति के प्राण की है या छवि विराट भगवान की है संसार की आंखों में तुम हो संसार तुम्हारी आंखों में जाने क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी यहां दिन और रात का धोखा है या राधे श्याम जलवा है ऐसा काले गोरे रंग का है तार तुम्हारी आंखों में जाने क्या क्या छुपा हुआ है हरकार तुम्हारी आंखों में पर लोक लोक का रहता है विस्तार तुम्हारी यहाँ में मे पर लोक लो रहता है विस्तार तुम्हारी यहाँ में मे दादे क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी आ खोबे जादे क्या क्या छुपा हुआ है सरकार तुम्हारी आ